राखाल और बलराम अब भी नहीं लौटे श्री राम कृष्ण चुनी से वृंदावन की बातें कह रहे हैं श्री राम कृष्ण राखाल कैसा है चुनी जी अभी अच्छे हैं श्री राम कृष्ण नित्य गोपाल आएगा या नहीं चुनी अभी तुम मैं देखकर आ रहा हूँ वही है श्री राम कृष्ण तुम्हारे परिवार के लोग किसके साथ आ रहे हैं चुनी बलराम बाबू ने कहा है मैं अच्छे आदमी के साथ भेज दूँगा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 श्री राम कृष्ण आज मास्टर थिएटर में श्री राम आज स्टार थिएटर में चैतन्य लीला नाटक देखने जाएंगे पहले स्टार थिएटर का अभिनय जहाँ पर होता था वहाँ आजकल कोहिनूर थिएटर है महेंद्र मुखर्जी के साथ उन्हें की गाड़ी पर चढ़ अभिनय देखने जाएंगे कहाँ बैठने पर अच्छी तरह दिख पड़ता है यही बात हो रही है किसी ने कहा एक रुपये वाली जगह से खूब दिख पड़ता है राम ने कहा ये बाक्स से देखेंगे श्री राम कृष्ण हँस रहे हैं किसी किसी ने कहा वे स्या अभिनय करती हैं चैतन्य देव निताई इनका पार्ट वे ही करती हैं श्री राम कृष्ण भक्तों से मैं उन्हें माँ आनंदमयी देखूंगा। वे चैतन्य सच कर निकलती निकली हैं तो इससे क्या हुआ नकली फल देखिए तो यथार्थ फल की बात य, याद आ जाती है किसी भक्त ने रास्ते पर जाते हुए देखा कुछ बबूल के पेड़ थे देखते ही भक्त को भावावेश हो गया उसे यह याद आया कि इसकी लकड़ी से श्याम सुंदर के बगीचे की कुदार के लिए अच्छा बेंट हो सकता है उसे श्याम सुंदर की बात याद आ गई थी जब किले के मैदान में मुझे बेलून दिखाने के लिए ले गए थे तब एक साहब का लड़का पेड़ के सहारे तिरछा होकर खड़ा था उसे देखने के साथ ही कृष्ण की उद्दीपना हो गई और मैं समाधि मग्न हो गया चैतन्य देव मेड़ गाँव से होकर जा रहे थे सुना गांव की मिट्टी से खोल बनते हैं सुनने के साथ ही उन्हें भावावेश हो गया था श्रीमती राधा मेघ या मोरों की गर्दन देख लेने पर फिर स्थिर नहीं रह सकती श्री कृष्ण की ऐसी उद्दीपना होती थी कि उनका बाह्य ज्ञान लुप्त हो जाता था